गठिया संगीवा इसकी दवा है मैथी हल्दी और सूखा हुआ अदरक सौठ हल्दी मैथी सौ ये तीनों को बराबर मात्रा में पीस कर इनका पाउडर बना के एक चम्मच लेना गर्म पानी के साथ सुबह खाने के तो इससे घुटनों का दर्द ठीक होगा कमर का दर्द ठीक होगा डेढ़ दो महीने ले सकते और एक अच्छी दवा है एक पेड़ होता है उसको हम हिंदी में हार सिंगार कहते हैं संस्कृत में परिजात कहते हैं उड़िया में गंगा शिवली कहते हैं उस पेड़ पर छोटे छोटे सफेद फूल आते हैं और फूल की डंडी नारंगी होती है, और उसमें खुशबू बहुत आती है रात को फूल खिलते हैं और सुबह देखोगे तो सब जमीन पे पड़े हुए मिलते हैं ये पेड़ के पांच पत्ते तोड़ो पत्थर में पीस के चटनी बनाओ और एक गिलास पानी में इतना गर्म करो कि पानी आधा हो जाए फिर इसको ठंडा करके पियो तो 20 बीस -भी साल पुराना गठिया का गागर में इससे बहुत अच्छी लगती और यही जो पत्ते हैं ना हार सिंगार गंगा शिवली पे, इस पत्ते को पीस के गर्म पानी में डाल के पियो तो बुखार ठीक कर देता है और जो बुखार किसी दवा से ठीक नहीं होता वो इससे ठीक होता है जैसे चिकन गुड़िया का बुखार डेंगू फीवर इंसेफ्लाइटिस ब्रेन मलेरिया ये सभी ठीक होता बुखार की और एक अच्छी दवा है अपने घर में तुलसी पत्ता 10-15 तुलसी पत्ता तोड़ो तीन चार काली मिर्च ले लो पत्थर में पीस के एक गिलास पानी में गर्म करके पी जाओ तो इससे भी बुखार ठीक है बुखार की और एक दवा है नीम की गिलोई अमृता भी कहते हैं उसको गड़ूची भी कहते हैं गुड़ची कहते हैं गुड़ूची कहते हैं गिलोई है कहते हैं ये नीम के पेड़ पर एक बेल चलती है उसको थोड़ा सा काट लो चारों से और पानी में पहले उसको पत्थर फिर पीट लेना कुचल लेना फिर पानी में उबाल लेना फिर वो पानी पी लेना तो खराब से खराब बुखार ठीक हो जाता है तीन दिन और कई बार बुखार जब बहुत ज्यादा हो जाता है ना तो ऐसा होता है कि खून में श्वेत रक्त कणिकाई डब्लू कम हो जाते हैं प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तब उसमें सबसे ज्यादा काम आती है ले गिलो और एक दवा बता...